मारे सने हस्ती में लगता नहीं दिल अपना आए हैं खुदा जाने हम किस से जुदा होकर इस जिंदगी में किसका दिल कब लगा थोड़ी देर लग भी जाया तो टिकता कहां अभी लगा अभी उखड़ा यह जिंदगी असली जिंदगी नहीं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 धोखा ही हमने दिया है मुखौटे हमने पहने अब हमें अपनी असली शकल पहचान में नहीं आती याद भी नहीं आती मगर फिर भी कहीं कोई आवाज अब भी झरती है और कहीं कोई झरना अब भी बहता है कभी भी जब तुम शांत होकर बैठ जाओगे तब तुम्हें ये पृथ्वी असली घर मालूम नहीं होगी इसलिए लोग शांत बैठने में भी डरते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 उसी छोटे बच्चे की अकड़ है जो घोड़े पे बैठ के उछल रहा है छोटे बच्चे तो कचरे के घूरों पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं देखो मुझसे ऊपर कोई भी नहीं मुझसे ऊंचा कोई भी नहीं पद और धन के भी घोड़े हैं उन पे चढ़ के जब तुम कहते हो मुझसे ऊपर कोई भी नहीं तब तुम्हें पता नहीं तुम कैसी मूढ़ता की बात कह रहे हो कम से कम मौस से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 नी एक जड़ी हमारे गुरु ने एक जड़ी बूटी दे दी है कहा कहो कहत न आवे अमृत रसी भरी स्वाद अमृत का है उसमें अमृत रसी ही भरा है उसमें और अब उसे कहने का कोई उपाय नहीं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 कोई सोचता है राम शब्द में राम तो ओढ़ लेता है राम राम की चदरिया कि बैठ जाता है लिखने लगता है राम राम राम राम राम राम कि बैठ जाता है दोहराने लगता है राम राम राम राम राम राम शब्द सत्य नहीं शब्द तो मात्र इशारा है मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उसके बहुत दिन से पीछे पड़ी थी कि सारे लोग छुट्टियों में पहाड़ जाते कोई दक्षिण जाता कोई उत्तर जाता कोई पूरब जाता कोई पश्चिम जाता दूसरे लोग तो विदेश यात्राएं तक करके करके आ गए मोहल्ले में एक भी नहीं है ऐसा आभागा आदमी जो कहीं ना गया हो लेकिन हमारे भाग में नहीं कुछ मुला एक दिन गुस्से में आया और कहा कि ठीक है अभी जाके इंतजाम करके आता हूं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 ऐसे ही लोग अगर राम राम को रटते रहें, रटते रहें, रटते रहें, जैसे निबू नीबू का विचार करते रहें, तो एक तरह की लार बहने लगती उस लार को तुम अमृत मत समझ लेना उस लार से ही बहुत से लोगों ने ये समझ लिया है पहुंच गए ना तो अग्नि शब्द में अग्नि है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 पत्थर के खिलाफ चले थे और पत्थर में ही जकड़ गए एक पत्थर से छूटते हैं दूसरे पत्थर से जकड़ जाते हैं। लेकिन भ्रांति जाती नहीं शब्द तुम कौन से बड़े भाव से पूज रहे हो इस भेद नहीं पड़ेगा निशब्द होना होगा निश्द होने में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 क्षण स्मरण आता है कि मैं कौन आत्मबोध डायनी है आत्मअज्ञान, और आत्मअज्ञान से वासना उठती तृष्णा उठती वे सब उसके ही फलफूल फूल जैसे ही गुरु की धारा प्रविष्ट होती जैसी उसकी ज्योति तुम्हारे बुझे दिए को जलाती भीतर सब रोशन हो उठता है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 जो सब तरह की जंजीरें फैला रखी थी वो टूट गईं एक क्षण में त्रिविध विकार ताप तन भागी दुर्मती सकलहरी। और उसी क्षण में सारी दुर्बुद्धि ऐसे विदा हो गई जिस दिए के जलने पर अंधेरा विदा हो जाता है ताको गुनी ताको गुन सुन मीच पलाई और कबन बफरी सुंदरदास कहते हैं अब तो मैं सोचता हूं बेचारी कहां गई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 बड़ी मुश्किल होती भक्त की क्या करें क्या ना करें सब्र मुश्किल है आरजू बेथाब आकांक्षा पुकारती है कि और और अभिप्सा कहती है और और अनुभव कहता है और डुबो और पुकारो और याद करो जितना रस बहता है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 तुम बैठे आंख बंद की सोचा भगवान को याद करें याद आ गया भगवान दास शराफ की दुकान कि वो जो उधार रुपए ले हैं वो चुकाने फिर झकझोरा फिर याद की भगवान की फिर कुछ और याद आ गया याद ही आता जाता है कुछ का कुछ मन यहां वहां भागता है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 अपनी श्वास श्वास से अपने हृदय की धड़कन धड़कन से जिस क्षण भी तुम्हारी सारी श्वास सारी धड़कनें उसके प्रति आरोपित समर्पित होती उस आरोहण पर निकलती उसी क्षण घटना घट गट जाएगी निस्वासर नहीं ताही बिसारत पल छिन आद घरी सुंदरदास भयो घट निर्विस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 जागो ऐसे जीवन को व्यर्थ मत करो यही जीवन की ऊर्जा परम मुक्ति बन सकती है परमानंद बन सकती आज है आच इतना